यह को जानना है कठिन है होना चाहिए आत्मा के बारे में साधारण भ्रांतिमित इसका है सामान्यता सबके भ्रांति का कारण सामान्यता सबके भ्रांति का कारण है या सबकी भ्रांति का कारण का कारण क्या है अज्ञान अज्ञान अज्ञान के के कारण कारण कारण विद्यमान होने होने पर पर का एकम उपालभ है एकम उपालमेव क्यूम उपालभ है एक आपको ही उलाहना चुन एक आपको ही उलाहना उमजते है शिकायत है ना इसे वो गोपिया या सोदा को उलहना देती है जाकर के ये चोरी करता है मिट्टी खाता है ऐसा शब्द समझ लेना या उलहना कैसे हिंदी में इसमें सर्व साधारण की भ्रांति का कारण या सबकी भ्रांति के कारण अज्ञान के विद्यमान होने पर एक ए तुमको ही उलाहना क्यों दूसरा भ्रांति का कारण क्या है अज्ञान जो अज्ञान में किसकी भ्रांति का कारण है किसको क्रांति होती है अज्ञान से सबको सबकी भ्रांति के कारण अज्ञान को होने पड़े तुमको ही क्यों महान क्योंकि पास है अच्छा कभी तो बोला है ना ये आत्मा दुर्विध्य है और भ्रांति कल बताई थी न की मतलब अदृष्ट जो पहले दिखाई नहीं देते तो फिर दिखाई देते हैं और बाद में फिर वो नष्ट हो जाते तो ऐसे कौन होते हैं प्राणी अदृश्य दृष्ट प्रणष्ट प्राणियों की भ्रांति का विषय अदृश्य दृष्ट और पदार्थों की भ्रांति का विषय कौन हुआ प्राणी उनकी भ्रांति होती है ना ये भ्रांति ऐसा भ्रांति से ही लगता है कि हमेशा बने रहेंगे ऐसा अब देखना दुर्विज्ञा क्या अयम आत्मा कथम दुर्विज्ञा ये आत्मा दुर्विज्ञ कैसे है यह आत्मा दुर्विद्य ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं देखो एनम आश्चर्दे आश्चित कच्चिद आश्चर्व चेनम अन्या शुणोती आश्चर्व चेनम श्रुत्वा शुणी शुवा अतिद न चीत आ सकते कशिद आश्चर्वत पश्य कचिद एनम आश्चर्व कोई एनम साथ आत्मा न कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है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 आत्मा न कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है अब चलो श्लोक लगा लेना उस प्रकार ही, और वैसे ही आश्चर अन्य आश्चर्य बदलती अन्य कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह कहता है या अन्य कोई इस आत्मा का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है कोई तो बहुत अच्छी घटना कहीं घटे और बहुत प्रिय घटना हो तो उसका आश्चर्य की तरह वर्णन होता है न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 क्या सोचता अपी और सुन करके भी कोई एनम आत्मा को जान ही नहीं पाता है वेद ना ये जान ही नहीं पाता है सुन करके भी नहीं जान पाता है बहुत लोग सुनते हैं आत्मा को पर जान नहीं पाते हैं अब लगाइए इसको लग गया और नहीं लगे तो पूछ लेना पुनः बता दूंगा आश्चर्य आश्चर्य क्यों समझाते हैं आश्चर्य ठंडी में पीछे चलेगा आश्चर्य को समझाते हैं क्या आश्चर्यम है ना आश्चर्यम का अर्थ करते हैं अदृष्ट पूर्वम क्या करते हैं हाँ।, हाँ और अदृष्ट पूर्वम का अर्थ क्या है अद्भुतम अद्भुतम अद्भुत किसे कहते हैं तो बताते हैं अकस्मात दृश्यमानम अचानक दिखाई देने वाली अचानक है? अचानक दिखाई देने वाली वस्तु को क्या कहते हैं अद्भुत ध्यान देना शब्दों पर आश्चर्यम लिखा ना ना तो तेन तुल्यम तेन से क्या लेना है आश्चर्य आश्चर्य तुल्यम आश्चर्य तेन तुल्यम क्रिया क्या ब्राह्मणेन तुल्यम ब्राह्मण ब्राह्मणव यही है ना ब्राह्मणेन तुल्यम और ब्राह्मण के समान तो वैसे यहाँ पर आश्चर्य तुल्यम आश्चर्य के समान शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं आश्चर्यम आश्चर्य आगे क्या लिखा है तेन तेन से क्या लेना है तो आश्चर्य तुल्यम आश्चर्य तो आश्चर्य के समान वस्तु को क्या कहते हैं आश्चर्य और अब देखना पहले के शब्दों को आश्चर्यम कर् किया है अदृष्ट पूर्वम अदृष्ट पूर्वम है जिसको पहले नहीं देखा गया है दृष्ट पूर्व यह पूर्व में जो देखा गया दृष्टम दे पूर्वम यथ दृष्टम पूर्वम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 अचानक दिखाई देने वाली अद्भुत वस्तु ये अर्थ बढ़िया है आश्चर्यम का क्या करेंगे पूर्व में ना देखी गई और अचानक दिखाई देने वाली अद्भुत वस्तु ठीक है हाँ अचानक दिखाई देने वाली अद्भुत, अद्भुत वस्तु विलक्षण वस्तु तो आश्चर्यम तुल्यम आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य युवा के समान आश्चर्य के हाँ अद्भुत वस्तु के समान एनम से लेना आत्मानमिकसित कोई कोई लगाया है ना मतलब कोई बुरा गुरला समझते हैं में एक बोटो में कहते हैं ये तो बिरल कोई ऐसा कोई बिरला ही मनुष्य हो सकता है बिरला मतलब दुर्लभ जिसको कहते हैं दुर्लभ कोई मतलब कोई दुर्लभ महापुरुष कोई दुर्लभ इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है या आश्चर्य की तरह जानता है और क्या श्लोक में आश्चर्य प्रसिद्ध कश्य एनम हो मोगया ना क्या तथा क्या है ना क्या तथायु अन्य आश्चर्य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 अन्य तो बहुत लोग तो सामान्य रूप से जैसे अन्य बातों को जान जैसे अन्य बातों को कहते हैं, वैसे के भी कहते हैं। जैसे आत्मा के विषय में जानते हैं पर कोई विलक्षण महापुरुष होते हैं उस उसको बोलेगे आश्चर्य क्या एनम अन्य शुनौती अन्य अन्य कोई श्लोक क्या आश्चर्य क्या एनम अन्या अन्य क्या होगा क्या अन्य और अन्य कोई एनम करके आत्मान इस आत्मा का आश्चर्य की तरह श्रमण करता है या अन्य को इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है अद्भुत पदार्थ की तरह सुनता है देखेंगे आगे गया हाँ आश्चर्य चाहम अन्य सुनोती हो जाएगा श्रोतवा अपी एनम वेद ना कश्चित लगाना क्या कश्चित एनम श्रोतवा और कोई इसको सुन करके भी क्या कश्चित एनम श्रोतवा और कोई इसको सुन करके भी नेदान ही नहीं, नहीं पाता सुन करके भी जान श्रुतवा भी लग जाएगा अच्छा दृष्टा को भी भाष्य जोड़ा है दृष्टा को जोड़ा है उन्होंने कि सुनकर, देखकर और जान करके भी सुनकर के देखकर के और जान करके भी इसको कोई जान नहीं पाता है एक मिनट उक्तवा तो भी भी ना दृष्टवा का समझ जान करके तो मतलब परोक्ष जान करके परोक्ष जान जानना समझते हैं ना परोक्ष जानने के बाद में कैसे जानना चाहिए परोक्ष परोक्ष जान करके अप्रोक्ष नहीं जान पाता ऐसा संगति लगा सकते हैं है हाँ? की कश्य की कोई एनम आत्मानम इस आत्मा को सुनकर जान कर दृष्टवा का क्या है इस आत्मा को सुनकर जानकर और कह कर करके भी नहीं जान पाता है अप्रोक्ष नहीं जान पाता है ठीक है हो जाएगा श्लोक अर्थ हाँ कोई बिरले होते हैं ना जिससे वो ऐसा अब देखना जैसे मंदिरों में लोग दर्शन करते हैं किसी को रोमांच हो जाता है सुपाश हो जाता है में आ जाते हैं तो वो तो अब सत्संग सुनते सुनते वैसे हो जाते हैं तो वो तो कोई बिरले होते हैं ना दुर्लभ तो वैसे ही आत्मा के विषय में कहा गया है अथवा यहाँ प्रकारांतर से अर्थ बताते हैं भाष्यकार पहले अन्य कैसा था कृषि वे नाश्वर्वस्थी प्रकार से उनमें बताते हैं भास्पकार अथवा यह अयम आत्मान कि जो यह आत्मा को देखता है जो यह आत्मा को श्लोक के साथ इसको मिलाइए यह अयम का अध्याय किया भाषा ने यह अयम और श्लोक में जो एनम दिया है ना अच्छा एक मिनट यह अयम है ना तो कश्चित है ना तो कश्चित कर से कोई बता बताऊंगा मैं भी एनम कर से श्लोक में एनम श्लोक में आया है, एनम कर से ये नंबर क्या थे अब लगाइए जो यह आत्मा को देखता है या जो यह हाँ जो यह आत्मा को देखता है या जानता है आख से तो नहीं देख सकते ना तो ये दृश्य तू किस में दृष्टि ज्ञान ये ज्ञान अर्थ में था तू मैं जो यह आत्मा को जानता है सह आश्चर्य तुल तुल्या आश्चर्य के समान होता है वह कैसा होता है आश्चर्य के समान कौन होता है आत्मा को आत्मा को जानने वाला या देखने वाला आत्मा को जानने वाला आश्चर्य के समान होता है तो भी आश्चर्य किसको बताया जानने वाले को है ना? तो श्लोक में जो कश्यप था ना कश्यप के अर्थ के स्थान पर उन्होंने अयम लगा के समझा दिया है जो यह या जो कोई कश्यप के स्थान पर अयम लगाकर समझा दिया जो यह व्यक्ति आत्मा को जानता है वह आश्चर्य के समान होता है आश्चर्य के समान कौन होता है उसको जानने वाला और पहले जो अन्वय किया था उसको कैसा था कि कोई इस आत्मा को आश्चर्य समान देखता है तो उस समय आश्चर्य क्रिया का विशेषण था आश्चर्य क्या था का हाँ और अभी आश्चर्य किसका विशेषण हो गया जानने वाली का ये अंतर हो गया ठीक है अब देखना तो इसी प्रकार सबके साथ आप समझ सकते हैं कि जो कोई इस आत्मा को बोलता है आत्मा के विषय में ज्यादा लोग नहीं बोलते है संसार के विषय में लोग ज्यादा बोलते है तो आत्मा के विषय में जो व्यक्ति इस आत्मा को बोलता है वो आश्चर्य आश्चर्य को कोई सुनना भी नहीं चाहता है सुनती लगाएंगे यहाँ पर इसका तात्पर्य बताते हैं भाष्यकार आश्चर्य के बाद होना चाहिए विराम होना चाहिए अब इसका तात्पर्य बताते हैं जो बदती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 तो, तो आश्चर्य तुल्य करके विराम बनाना चाहिए ऐसा होना चाहिए अब देखना यह वीती अभिप्राय बताते हैं भाष्यकार सबके साथ इसी प्रकार कर लेना जो आत्मा को बोलता है वो आश्चर्य के समान होता है जो आत्मा का श्रवण करता है वो आश्चर्य के समान होता है और फिर इसका तात्पर्य बताते है यह वती जो आत्मा को कहता है या यह सुनोती जो आत्मा को सुनता है यहाँ आत्मानम का अध्याय करेंगे यह आत्मानम व्य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 बोलते ही नहीं है बोले और श्रमण करें तो भी जानना कठिन है सुना बड़ा कठिन है अस इदानीम अब प्रकरण के अर्थ का उपसंग करते हुए कहते हैं उपसंगार करते हुए मतलब समापन करते हुए अब प्रकरण के अर्थ का उपसंग करते हुए कहते हैं देखो नित्यम दे भारत सर्वस्व देहे अयम देही नित्यम अवध्या भारत अर्जुन के लिए है हे भारते देहे सबकी देह में रहने वाला अयम देही या दे आत्मा सदा अवध्य है सदा अवध्य है जिसका वध किया जा सके उसे कहेंगे वध भया और जिसका वध नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे अवध्य भारत सर्वस्व देह अयम देह में रहने वाला या देही आत्मा सदा अवध है ठीक है अब देखना तस्मात सर्वाणी भूटानी इसलिए सभी प्राणियों को उपदेश करके या ये इस कारण तस्मात् सर्वाणी भूटानी के बीच मदि सभी प्राणियों को उपदेश करके तुम सोचित नारिय तुझे शोक करना उचित है, हाँ सभी प्राणियों को उद्देश्य तुझे शोक करना उचित नहीं।, नहीं है क्योंकि मतलब तो कौन अस, देही। देही आत्मा शरीर में विद्यमान आत्मा तो नित्यम अर्थ क्या है सर्वदा है उसका अर्थ तो सर्वदा का अर्थ है सर्वावस्था सुब की देह में रहने वाला ये आत्मा सभी अवस्थाओं में अवैध है सभी अवस्थाओं में अवैध है या सर्वथा अवैध है अवैध क्यों है तो भाष्पकार बताते निर्वयोत्वाद क्या निश्चित दो हेतु है निर्वयो होने के कारण और नित्य होने के कारण निर्भयो कौन है आत्मा। और नित्य कौन है इसलिए अवैध है ये तो अनुमान वाक्य जानते हैं तो ऐसा कह सकते देही अवध्या निर्वयोत्वात और देही अवध्या नित्यत्वाद ठीक है हाँ निर्वयोत्वाद्य स्वाद क्या के बाद विराम हो जाएगा तत्र अवध्या शरीर सर्वस्थ लगा ना सर्वस्त देहे का था शरीर देहे का क्या है हाँ कि सभी ए, सभी शरीरों में विद्यमान ये आत्मा अवध है लग जाएगा अच्छा तत्र दे अच्छा ठीक है बताता हूँ से अर्थ है कि जो सभी में रहता है उसे क्या कहते हैं सर्वग तो इसका अर्थ हो गया सर्वव्यापक होने के कारण स्थावर आदि में स्थित होने पर भी जो सर्वव्यापक है वो स्थावर में भी रहेगा तो सर्वव्यापक होने के कारण स्थावर आदि में स्थित होने पर भी देखो ऐसा लगाइए तो देह दहेगा ना कि सबके शरीर में रहने वाला या आत्मा स्वर्ग होने के कारण स्थावर आदि शरीरों में स्थित होने पर भी अवध्य है ऐसा लगा देना लगा लेंगे क्या सबके शरीर में रहने वाला या आत्मा सर्वगत होने के कारण स्थावर आदि में स्थित होने पर भी कैसा है अवध्य है अच्छा और तत्र था ना तो तत्र का एक यहाँ पर था हाँ वैसा होने पर ठीक है ऐसा करना फिर आप यहाँ पर तत्पर की संगति कैसे बैठाएंगे सर्वस्त्र सत्र जैसे सबके उस दे सबके उसे हाँ सब अच्छा ठीक है ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा ना सब के शरीर में विद्यमान आत्मा स्वगत होने के कारण स्थावर आदि में स्थित होने पर भी सभी अवस्थाओं में अवध है क्योंकि निर्वयोग है और निये तो तो निये। तो तो तो तो तो लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं ना ऐसा भी कर सकते कि सबके शरीर में विद्यमान आत्मा स्वर्व होने के कारण स्थावर आदि में स्थित होने पर भी सभी अवस्थाओं में अवध है क्योंकि निर्वयोग और नित्य है कोई परेशानी हो तो उनसे पूछ लेना अब देखना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 इस देही का वध य को पहले अंत में कर लेना क्योंकि सभी प्राणियों के देह का वे तो, होने पर भी इस देही का वध नहीं, नहीं हो सकता है इसलिए भीषमादी सभी प्राणियों को उद्देश करके तुम सोच तुझे शोक करना उचित हाँ उद्देश्य को जोड़ा है इस श्लोक अर्थ करने के लिए तस्माकानी उद्देश्य भीषमादी सभी प्राणियों को उद्देश्य करके तुझे शोक करना उचित नहीं ठीक है अब देखना यह परमार्थ तत्व अपेक्षा याथ तत्व कौन है आत्मा तो परमार्थ तत्व आत्मा की इच्छा होने पर या परमार्थ तत्व आत्मा की जिज्ञासा होने पर आत्मा की जिज्ञासा मतलब तो आत्मा को जानने की इच्छा होने पर आत्मा को जानने की इच्छा होने पर या आत्मा को जानने की इच्छा होने पर शोका हुआ मुहाना संभव शोक अथवा मोह संभव परमार्थ तत्व की जिस जो व्यक्ति परमार्थ तत्व को चाहता है वो सांसारिक पदार्थों को लेकर शोक मुँह कर सकता है नहीं, नहीं कर सकता है सांसारिक पदार्थों को लेकर जो शोक मुंह करता है तो उसको सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा है सांसारिक पदार्थों को विषय में शोक मुह किसे होगा जिसे सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा है जिसे सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा है उसे ही सांसारिक पदार्थों के विषय में शोक मुह होता है और आत्मा की अपेक्षा जिसको है उसको ये शोक मोह होगा वही बताया ये है देखना अच्छा परमाल तत्व की अपेक्षा होने पर आत्मा भी अपेक्षा होने पर शोका वोहा न सम्भवी शोक मुंह संभव ऐसा यहाँ कहा गया या ऐसा लगा लेना इति उत्तम यहाँ पर यह कहा गया क्या करेंगे इति यहाँ पर यह कहा गया अभी तक जो भगवान ने उपदेश दिया है ना उसका सार रूप बता रहे हैं यहाँ पर यह कहा गया क्या कहा गया कि परमार शत्रु अपेक्षा होने पर शोक अथवा मोह संभव केवल न केवल परमारेक्षायाम एवं केवलम परमारेक्षायाम एवं न केवल परमा शु अपेक्षा होने पर ही शोक मोह संभव नहीं है ऐसी बात हम जैसा बोल रहे उन्हें शब्दों पर ध्यान देना केवल परमाणु शत्रु अपेक्षा होने पर ही उन्ना से क्या लेना है शोको में होगा न सम्भवती इतना कर होगा शोको में होगा केवल परमार की अपेक्षा होने पर ही शोक अथवा मोह संभव नहीं है ऐसी बात है एक ना ये लगा है इस कर से ऐसी बात नहीं है इतना का क्या है और और वो पूरा जोड़ना पड़ेगा क्या सो का हुआ मोह ना संभवती लग गया केवल परमार की अपेक्षा होने पर ही शोक अथवा मोह संभव नहीं है ये बात है नहीं है, है। किंतु और भी बता रहे हैं लगाना आया तुम की कितना जोड़ोगे सो में हो ना सब गलत है कितना जोड़ कर लगाएंगे जोड़ करके लगाना तो अभ्यास करना चाहिए जैसे ये दो व्यक्ति बैठे हैं एक को कहा जाए राम तुम जाइए दूसरे को कहा जाए तुम भी तो मतलब जाइए तो जोड़ा गया ना दो व्यक्ति बैठे हैं राम और लक्ष्मण राम तुम जाइए लक्ष्मण तुम भी मतलब जाइए अल्लाह जोड़ करता है तो वही समझ लेना है स्वधर्मम स्वधर्मम अपी च अपेक्षे निकम्पितुम अर् धर्म्याद ही धर्मयाद सूत्र कौन सा लगा है हाँ धर्म्यादि विद्यते युद्धात ही अन्य श्रेयः नी युद्धा न विद्यते क्या न्याधर्म अवेश और अपने धर्म को देखकर भी और अपने धर्म को हाँ स्वधर्म को देखकर भी अर्जुन का स्वधर्म क्या है युद्ध के मैदान में युद्ध करना ही सुधर्म है, है ना और तू तु, तु, तुम्हें अपने स्वधर्म को देखकर भी विकम्पितुम नारियसी विचलित होना उचित नहीं हां? तुझे क्या स्वधर्म क्या स्वधर्म अवेश तुझे स्वधर्म को देख कर भी तुझे स्वधर्म को देख भी विकम्पितुम नारियसी विचलित होना उसी उचित नहीं है लग जाएगा धर्मयाद ही करते क्योंकि है कि धर्म युक्त युद्ध या धर्म सम्मत युद्ध क्योंकि धर्म सम्मत युद्ध से बढ़कर अन्य क्षत्रिय श्रेया अन्य कुछ शक्ति के लिए कल्याण कारक नहीं श्रेय कल्याण कारक क्योंकि युद्ध से बढ़कर अन्य कुछ क्षत्रिय के लिए कल्याण कारक नहीं है स्वधर्म देखना अपनी सुधर्म लिखा है ना ध्यान देना बकिया धर्म का होता है अपना धर्म में यहाँ स्वस्थ धर्मा का भी अर्थ होता है अपना धर्म में आत्मा आत्मी ज्ञाति और धन ये चार की शब्द क्या अर्थ है स्व शब्द के तो यहाँ स्व शब्द आत्मीय अर्थ में है किस अर्थ में यहाँ हाँ आत्मा में नहीं में है बल्कि आत्मीय आत्मी का क्या है अपना लग गया वो तो अपना धर्म है स्वाधर्मम धर्मम मतलब अपना धर्म है कौन है क्षत्रियम क्षत्रिय का धर्म क्या है स्वाधर्म अपना धर्म श्वादर्म। श्वादर्म है ऐसा लगाना क्षत्रियवधर्मा युद्धम क्या कहेंगे तो स्वधर्मम स्वधर्मम करते स्वधर्म फिर कैसे रहेंगे क्षत्रियवधर्म युद्ध क्षत्रिय का स्वधर्म क्या युद्ध तम अभी अवेक्ष अच्छा हमने क्या हिंदी बताई थी इसका स्वधर्म युद्ध को देखकर भी देख। हाँ ठीक है तुम अपनी अवेश उसको देखकर भी या उसका विचार करके भी तुम निकम्पितुम विकम्पितुम कर सकते चली तुम नीति की तुझे कंपित होना उचित नहीं है या विचलित होना उचित नहीं है चलायमान होना उचित नहीं है अब ध्यान देंगे स्वाभाविकार धर्मांत स्वाभाविक धर्म ऐसी क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म क्या है युद्ध स्वभाव ऐसी प्राप्त धर्म है उसका युद्ध अब इसका अर्थ है आत्म स्वाभाव्या की स्वाभाविका धर्मार्द और क्या यार आत्मस्वभाव्या मतलब अपने स्वभाव से प्राप्त स्वाभाविका धर्माद मतलब अपने स्वभाव से प्राप्त ये स्वाभाविका धर्माद का अर्थ है आत्म स्वभाव्या स्वाभाविका धर्माद का क्या है आत्म स्वाभाव्या मतलब अपने स्वभाव से प्राप्त कि ऐसा अर्थ हो अपने स्वभाव से प्राप्त स्वधर्म का क्रोध नहीं अपने स्वभाव से प्राप्त स्वधर्म में युद्ध को भी देखकर अपने स्वभाव से प्राप्त स्वधर्म युद्ध को भी देखकर देख तुझे विचलित होना उचित है अब लगाइए पर तत्व और वह युद्ध पृथ्वी के द्वारा युद्ध के द्वारा क्या होगा कि पृथ्वी पर विजय प्राप्त हो जाएगी और तो पृथ्वी पर विजय युद्ध से क्या होगा पृथ्वी तो पर विजय प्राप्त होगी और पृथ्वी पर विजय प्राप्त होने से क्या होगा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 किसके लिए होता है नहीं रक्षा के लिए और रक्षा के लिए होता है कैसे किसके द्वारा ना युद्ध के नहीं कौन युद्ध होता है किसके द्वारा पंक्ति के, के तंकी उत्तर दीजिए समझना है तो पृथ्वी विजय के द्वारा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 धर्म <Nur formulate> <Edgework> की रक्षा हो यह क्या युद्ध का और कैसे ध्यान रखना चाहिए क्या कल युद्ध और वायु युद्ध पृथ्वी जय के द्वारा या पृथ्वी पर विजय पाने के द्वारा धर्म की रक्षा दुद्ध के लिए चाह प्रजा रक्षण और प्रजा की रक्षा के लिए होता है इति धर्म अनुपेतम धर्म अनुपेतम करते धर्म ऐसी युक्त धर्म ऐसी धर्म प्रख्या ऐसा सूत्र पढ़ने का उसे धर्म में बनता है कि धर्म से ओ पोष धर्म से युक्त धर्मेतम कर धर्म से युक्त कौन होगा धर्म धर्म शब्द से में होगा तो क्या बनेगा धर्म में कि धर्म से युक्त तो ये पर धर्म है कैसा ये? पर ये परम धर्म है तस्मात तस्मात से क्या होगा धर्म आत्म धर्मे में ना पंचमी में क्या बनेगा उसे धर्मे आदे नुक्त युद्ध युद्ध से अधिक कल्याण का कारक धर्मयुक्त युद्ध से अधिक कल्याणकारक कारक के लिए अन्य कुछ है? नहीं मिले ठीक है धर्म युद्ध, युद्ध की अपेक्षा अधिक कल्याणकारक कारक के लिए अन्य कुछ है? नहीं मिलेगी <Das tournament neo> लग जायेगा ही अर्थ ये इसका में युद्ध को देख कर भी तुझे विचलित होना उचित नहीं है क्यूँकी धर्म युद्ध के लिए कल्याणकारक कुछ नहीं है धर्मयुक्त युद्ध से अधिक कल्याणकारक कुछ भी नहीं हाँ तो जो अपना अपना जो कर्तव्य शास्त्रो ने निर्धारित किया है वही कल्याण कारक है बात ठीक है कुटा चातर युद्ध हम कर्तव्य हम कुटा कर्तव्यम मैं हाँ, और किस कारण उस युद्ध को करना चाहिए अर्थ क्या अकस्मात कारणार्थ और किस कारण से उस युद्ध को करना चाहिए इस, इस पर कहते हैं हुँ? युद्ध क्यों करना चाहिए वो बताते हैं मोह की निवृत्ति के बाद बता दिया ना पहले और युद्ध में प्रवृत्ति अब देखिए जब शोक मोह हट जाएगा तो उसको धर्म के पालन में लग जाएगा अर्जुन देखिए आगे हाँ यदि स्वर्गे पार्थ यदी उत्पन्न अपावृत स्वर्ग द्वार ईदृश युद्ध सुखि क्षत्रिया लभं पहले कर नो हे कलना नहीं ऐसा करना क्या पार्थ और है पार्थे क्या करना पहले क्या पार्थ और है पार्थ यदावृतम स्वर्ग द्वार क्षत्रिय लभंते क्या पार्थ और है पार्थ यदया उत्पन्न कर्थ है बिना मांगे प्राप्त हुआ बिना मांगे हाँ अकावृतम स्वर्ग द्वारा कर्थ खुले स्वर्ग का द्वार खुले हुए स्वर्ग का हाँ खुले हुए स्वर्ग का द्वार क्या है इधर समय युद्ध हम ऐसा युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का द्वार हो तो कोई नहीं जाना चाहेगा क्या तो खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान भी युद्ध है हाँ जब सामने है तो क्या इसमें जाइए उसने ठीक है <laughs> कहे लोग सोचेंगे मर जाएंगे <laughs> कहे लोग हैं ये पार्थ और हे पार्थ क्षय यम बिना मांगे मिला प्राप्त हुआ बिना मांगे क्या प्राप्त हुआ है और का द्वार क्या यहाँ तो स्वर्ग द्वार युद्ध और बिना मांगे प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ऐसे युद्ध को सुखी छत्री प्राप्त करते हैं या भाग्यवान छत्री प्राप्त करते हैं ये भाग्यवान छत्रियों को मिलता है अच्छा भाग्य समझ लेना मौका खोना नहीं चाहिए होकर <laughs> नहीं उसमें खोना नहीं चाहिए अब जैसे किसी को ध्यान करने का मौका मिल जाए किसी ब्राह्मण को शास्त्र पढ़ने का मौका मिल जाए मुमुक्षु को तो उसका भाग्य है कि नहीं है वैसे ही छत्री स्वभाव वाले को युद्ध उसका भाग्य है युद्ध ही उसका भाग्य है जैसे किसी को शास्त्र पढ़ने का इच्छुक है और वही अच्छा समय पढ़ने को मिल जाए तो उसका भाग्य है तो वैसे ही है छत्तीसग्रह वाले को जो है युद्ध वही अच्छा भाग्य है उसका छोड़ना नहीं चाहिए करते आप इच्छा चाहे। चाहे से बिना इच्छा से उत्पन्न करके आगतम बिना आगतम करते प्राप्तम बिना इच्छा से आया हुआ या बिना इच्छा से प्राप्त हुआ स्वर्ग द्वारम अपाग्रतम अप्रतम करते से खुला हुआ है ये करते जो लोग जो लोग वैसे युद्ध को प्राप्त करते हैं हे पार्थ कि क्षत्रिय न क्या हुए सुखी क्षत्रि नहीं है क्या हुए सुखी क्षत्रिय नहीं।, नहीं है अच्छा फिर ऐसा लगा लो एक ऐसा भी अर्थ हो जाएगा जब भाष्ट ये लगाया ना भाष्यकार ने तो थोड़ा ऐसा देखना पार्थ और हे पार से देखो ये लगाया ना भाष्यकार ने ऐसा तो लगाना और हे पार से जो लोग बिना मांगे प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार इस युद्ध को प्राप्त करते हैं और फिर किम को भी भाष्यकार ने जोड़ा है ना कि किम ते सुखना क्षत्रिया न क्या वे सुखी क्षत्रिय नहीं है इसका मतलब प्रश्न नहीं है मतलब वे अवश्य सुखी क्षत्रिय तो भाग्य कार्य के अनुसार ऐसा होगा क्या इच्छा पार्थ ये करते जो लोग बिना मांगे प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं है क्या वे सुखी छत्री भाग्यवान छत्री नहीं है मतलब क्या है अवश्य भाग्यवान छत्री है एवं कर्तव्यता प्राप्त अभी इस प्रकार युद्ध की कर्तव्यता प्राप्त होनी पड़ती कर्तव्य तो कौन युद्ध तो कर्तव्यता किसकी या, युद्ध भी की कर्तव्यता प्राप्त होने पर भी या युद्ध कर्तव्य प्राप्त होने पर भी तो प्राप्त है ना फिर भी यदि युद्ध नहीं करेगा तो क्या है वो तो को जैसा जाएगा। यही भगवान कहना चाहते हैं जो लोग हंसते हैं ना ये युद्ध के मैदान में जाकर हंसने लगे युद्ध नहीं करें तो भगवान के शब्दों में वो निंद नहीं है बहुत देखिए अथ चेम संग्राम अथ चेत और यदि अथ चेत है न अथ चेत धर्म संग्राम न कर्य अच्छा चाथ और निश्चेत है ना और अथ और यदि इमं धर्म्यम और यदि चेतकर्थ यदि की तू इस धर्म धर्मयुक्त धर्म यु, धर्म धर्म संग्राम को नहीं करेगा और यदि तू इस धर्म धर्मयुक्त संग्राम को धर्मयुक्त धर्म में युक्त है या धर्म सम्मत है यदि धर्म सम्मत संग्राम को नहीं करेगा तो क्या होगा तथा अर्थ उससे स्वधर्मम या कीर्तिम हित स्वधर्म और कीर्ति का त्याग करके स्वधर्म का भी त्याग हो गया युद्ध स्वधर्म है और कीर्ति का भी त्याग हो गया युद्ध के मैदान से भाग गया तो हमेशा उनकी बदनामी होती रहेगी कि स्वधर्म और कीर्ति को छोड़कर पापों में वापसी की पाप को प्राप्त होगा स्वधर्म और कीर्ति को की पाप को प्राप्त होगा अच्छा कीर्ति तो अभी जीते जी क्या है की अभियत मिल जाएगा ना कीर्ति छूट जाएगी और स्वधर्म छोड़ने के कारण क्या है कि बाद में और ज्यादा पाप लगेगा स्वधर्म का पालन ना करने से बहुत पाप होता है जैसे उस टे तो बचने से कुछ नहीं हुआ बहुत ज्यादा दंड हो जाएगा कर्तव्य छोड़ने से कर्तव्य छोड़ने से बहुत भारी पाप हो जाता है अच्छा चेत और यदि धर्म धर्म धर्म से युक्त संग्रामम ना है न? हाँ यदि तू धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा चेत उसमें भी है। दूसरी भी दो बार आया है बाद में न करी के बाद चेत है दूसरी प्रतियोग में भक्त में न कर आरम्भ में भी दूसरी पुति में कैलाशा इसमें देखना ये आपकी आप में है के है चलो कोई बात नहीं पता है इसमें देखता हूँ देखिए भी है चलिए नहीं करेगा उसी को दोबारा लिख दिया कोई बात नहीं है नहीं करेगा तथा तथाकर्थ है तस्मात कारनाथ तो यहाँ तथा तो क्या है सर अकरना, है उससे किससे उस युद्ध के न करने से तथा कर्थ सर अकरणाथ उस युद्ध के स्वधर्म और कीर्ति की महादेव के से भेंट होने पर इनको बहुत कीर्ति मिली थी कि ये किराता अधिनियम एक ग्रंथ पढ़ा आपने किरा उसमें क्या है कि, कि महादेव किरात रूप अर्जुन से मिले हैं तो खूब युद्ध हुआ है अर्जुन का और महादेव का बहुत युद्ध दुग हुआ है बाद में महादेव ने प्रसन्न होकर के उनको अस्त्र प्रदान किया है तो महादेव के साथ भी युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो इनको बहुत कीर्ति अर्जुन को मिली है कि भगवान महादेव के साथ युद्ध किया इन्होंने अब यदि यहाँ से भागेगा तो सब वो क्या है मृत्यु में मिल जाएगी तुम्हारी प्रतिष्ठा सब यही है स्वधर्मम क्या कीर्तिम की क्या महादेव आदि के समागम से या महादेव आदि के समागम के कारण प्राप्त हुई कीर्ति को छोड़कर क्या देंगे महादेव आदि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 कहते हैं केवल स्वधर्म और कीर्ति का की परित्याग नहीं होगा और क्या होगा देखो अकीर्तिभावित अकीर्ति अपी भूतानी ते भूता कथिष्य मत यूतायां कीथिष्य लगाइए क्या भूतानी ते ते क्या क्या भूतानी भूतानी और प्राणी और प्राणी या मनुष्य और मनुष्य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 तो बताते हैं क्या संभावित से अकीर्ति संभावित से करते प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मरणार्थ अतिरिक्त ठीक है और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए मरणाद अकीर्ति अतिरिक्त मृत्यु से बढ़कर अकीर्ति है क्या संभावित से और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए मरणार्थ करते मरणार्थ अकीर्ती है की मृत्यु से बढ़कर अकीर्ती है मृत्यु से बढ़कर बढ़ क्या है अच्छा आ, तो मृत्यु से बढ़कर मृत्यु से ज्यादा खतरनाक क्या है, तो है तो से चाहिए। लग गया कैसा लगाना और मनुष्य तेरी बहुत दिनों तक रहने वाली अकीर्ति को कहेंगे अकीर्ति को बोले की देखो इसमें कायर था इसमें था मैदान से छा गया था और ये क्या स्त्री बनकर अर्जुन रहा है ना कहीं पर तो वही सब शुरू हो जाएगा स्त्री बनकर रहा था तो उसको स्त्री नहीं बनकर अर्जुन स्त्री बनकर रहा है न स्त्री बन कर के वहाँ रहा है वह स्त्री वी वारण करके स्त्री बनकर ही स्त्री बनकर ही गया रहने तो के लिए देखिए हमें है सभी ने जो है ना वेश बदल कर गए हैं ना है। क्या है दूध खाते थे दूध खेलते थे राजा के साथ वो भीम रसुया था हाँ बढ़िया था के <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <नुपुल सादियों है। laughs> लिए <laughs> हाँ सब देश बदल कर गए समय बड़ा देखो बलवान होता है बड़े बड़े लोगों को भी कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं समय अकेत भूटानी कशिशन की इससे यह कह सकते हाँ तो नपुरसक हुआ है तो स्त्री बनकर वहाँ गया है स्त्री बेच भूटा धारण करके गया है वहाँ को हम देखना ते का क्या अर्थ है अब व्यायाम करते दीर्घ कालम दीर्घ काल तक रहने वाली हम संभावित बताते हैं कि धर्मात्मा है सूर्य है करते या धर्मात्मा है सूर्य है इत्यादि गुणों के कारण प्रतिष्ठित या इत्यादि गुणों से प्रतिष्ठित मनुष्य के लिए किस प्रकार है? धर्मात्मा है सूर्य है इस प्रकार के अन्य गुणों से भी प्रतिष्ठित केवल है ना या इस प्रकार के अन्य गुणों से भी ये अर्जुन धर्मात्मा है सूर्य है इस प्रकार के अन्य गुणों से भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मृत्यु से बढ़कर करके है संभावित आकीर् अप्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति अप्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति की अपेक्षा मृत्यु श्रेष्ठ है वर्म का क्या है श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए की अपेक्षा मृत्यु और जो वास्तव में अच्छे लोग होंगे वो सोचेंगे चलो मृत्यु इसी कार कर दो कब यदि अकीर्ति का अवसर आया तो नहीं तो ऐसा कोई अवसर ही नहीं आने देंगे वो तो क्या युद्ध में लड़ना लड़कों पसंद करेगा लड़कर भी मरना पसंद है कि क्या और देखना क्या <गयात> है ना पूर्ण पूर्ण बताया